श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अखंडानंद के अध्ययन से प्राप्त ज्ञान, अद्भुत स्मरण शक्ति अपूर्व निरीक्षण शक्ति तथा रस बोध के से उनका वार्तालाप अत्यंत मनोहारी होता था उनके निर्धन जीवन निर्वाह संकटपूर्ण पूर्ण भ्रमण तथा दुर्गम तीर्थ पर्यटन की कहानियाँ शास्त्र वाक्यों तथा अनुभूतियों के साथ मिश्रित होकर श्रोताओं को कभी रोमांचित कभी हर्षित तो कभी अभिनव भाव में उद्बेल उद्बोधित करती हुई उन्हें काफ़ी समय तक उनके पास बैठने को मजबूर किया करती थी उनकी भ्रमण गाथा बंगला मासिक उद्बोधन तथा दैनिक वसुमति में धारावाहिक रूप से प्रकाशित होने के बाद तिब्बत के पथ से हिमालय में तथा स्मृति कथा नामक ग्रंथों के रूप में निकली उनके वर्णन करने की शैली जैसी सजीव थी उनके लेखन की धारा भी वैसी ही सहज सरल एवं तेज युक्त थी सामान्य अर्थ में उन्हें वक्ता नहीं कहा जा सकता पर कभी कभी वे अपना वक्तव्य इतनी मर्मस्पर्शी भाषा में व्यक्त करते थे कि उसे सुनकर अनुभवी वक्ता भी विस्मित रह जाते थे एक बार नफरचंद्र कुंडू कलकत्ते में ड्रेन के भीतर घुस गंदगी की सफाई करते समय एक मेहतर जहरीली गैस के कारण बेहोश हो गया इस बात का पता लगते ही उसकी जान बचाने के लिए नभरचंद्र कुंडू ड्रेन में घुस गए पर अपना भी प्राण खो बैठे यह मार्ग अब उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है कि एक स्मृति सभा में उन्होंने दधीजी के त्याग महिमा पर आधारित एक ऐसा भाषण दिया था कि स्वामी शारदानंद मुक्त होकर बोल उठे थे भाई तुम्हें अब सारा नहीं जाने दिया जाएगा यहाँ तुमसे बहुत काम होगा सर्वोपरि अखंडानंद जी विनोद प्रिय थे अत्यंत गंभीर तथा निरस में भी वे अचानक ही हास्य रसपूर्ण घटना का उल्लेख करके आनंद का स्रोत बहा देते थे एक बार एक युवक साधु ने आकर उनको प्रणाम किया साधु की सीने की जेब से पैसे गिर चारों ओर बिखर गए साधु ने सोचा कि अब मुझे अच्छी डांट फटकार मिलेगी परंतु अखंडानंद महाराज क उठे यह प्रणामी गिरी है इसे हाथ न लगाना गंगाधर महाराज के व्यक्तित्व के इस पक्ष से परिचित होने के कारण ही गुरुभाई लोग भी उनके साथ कभी कभी हास्य विनोद किया करते थे ऐसी एक घटना का हम ब्रह्मानंद जी के जीवन में वर्णन कर आए हैं स्वामी जी उन्हें स्नेहपूर्वक गंगा के अंग्रेजी पर्याय ग अंग नाम से संबोधित करते थे मठाध्यक्ष के रूप में उन्हें बहुत से लोगों को दीक्षा देनी पड़ती थी पहले तो वे विनयवश इसके लिए सहमत ही नहीं हो रहे थे परंतु बाद में जब राजी हुए तो अपने शिष्यों को वे भेड़िया घसान की नीति त्याग कर व्यक्तिगत जीवन में पवित्रता तथा संयम पूर्वक रहने के उद्देश्य से ही मंत्र लेने को कहा करते थे उनके मतानुसार मंत्र दीक्षा एक बाह्य संस्कार मात्र नहीं वरन जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने का एक अमोघ उपाय थे महासमाधि के एक वर्ष पूर्व ही वे समझ गए थे कि अब वे इस जगत में अधिक दिन नहीं रहेंगे जीवन के बचे कुचे दिन ईश्वर चिंतन में ही बिताने के उद्देश्य से उन्होंने आश्रम में रामायण पाठ की व्यवस्था की स्वप्न में उन्हें वासंती पूजा बसंत ऋतु में चैत्र की नवरात्रि में होने वाली दुर्गा पूजा करने का आदेश मिला था परंतु उन्हें ऐसा लगता था कि जब उनके पहले के दो अध्यक्षों का वासंती पूजा का अपूर्ण संकल्प लिए हुए ही देह त्याग हो गया था तब उनके भाग्य में भी शायद वैसा ही लिखा हो सकता है इसीलिए इस उद्देश्य से मंडप निर्मित कराने पर भी वे उसे दिखाकर आश्रम वासियों से कहते थे संभव है पूजा देखने का सौभाग्य मुझे न मिले फिर भी माँ के लिए यह मंडप बनवाया है इतना ही सोचकर मुझे आनंद होता है बाकी सब तुम लोग करना विदाई के लिए सदैव तैयार होने पर भी आजीवन स्वाधीन चेता स्वामी अखंडानंद दीर्घकाल के लिए बिस्तर पकड़ने की बात सोचकर भी शहर उठते थे वे दूसरों की सेवा करेंगे पर दूसरों से सेवा लेने का विचार या अधिकार उन्हें बिल्कुल नहीं था फिर भी वृद्धावस्था जनित शारीरिक अक्षमता तथा युवक भक्तों के आग्रह के फलस्वरूप अंतिम दिनों में मजबूर होकर उन्हें थोड़ी सेवा स्वीकार करनी ही पड़ती थी आदर्श और वास्तविकता के बीच इस संघर्ष से व्यथित होकर वे बहुधा कहा करते थे इन बंधनों को त्याग कर मैं निस्संग परिव्राजक के रूप में निर्जन स्थानों में भ्रमण करता रहूँ सारगाछी को वे हृदय से प्रेम करते थे तथापि उनकी यह भी हार्दिक अभिलाषा थी कि गुरुभायों की असंख्य स्मृतियों से युक्त तथा विवेकानंद आदि के चरण स्पर्शी पवित्र बेलूर मठ के पावन गंगा तट पर ही उनका देह त्याग हो महासमाधि की पूर्व रात्रि को उन्हें बेलूर मठ लाए जाने के फलस्वरूप उनकी यह आकांक्षा पूर्ण हुई बहुमूत्र आदि रोगों से उनका शरीर अत्यंत जर्जर हो जाने के कारण अच्छी चिकित्सा के निमित्त उन्हें कलकत्ते लाया गया परंतु रास्ते में ट्रेन में ही उनकी बाह्य चेतना का लोप हो गया और कलकत्ता पहुँचने पर चिकित्सक ने बताया कि उनकी हालत नियंत्रण से बाहर जा चुकी है अतएव मध्य रात्रि को उन्हें बेलूर लाया गया वहीं पर अगले दिन सात फरवरी 1937 ईस्वी को अपराह्न में तीन पर इन उनकी समाप्त हुई